देव भारत। शिमला से तैतालीस किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन चहल जहाँ का एक क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है इसका निर्माण कराया महाराजा भूपेंद्र सिंह ने द चहल क्रिकेट ग्राउंड हैजाइस्ट क्रिकेट पिच इन द वर्ल्ड महाराजा भूपेंद्र सिंह के इस निर्माण के लिए देशभक्त रेडियो उन्हें सलाम करता है।